योग एवं ध्यान जिज्ञासा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं दिशा चावनवलोकन यह नासिकाग्र का क्या अर्थ है भगवान ने नासिकाग्र में ही दृष्टि केंद्रित करने के लिए विशेष बल दिया है इसका मन से क्या संबंध है समाधान दृष्टि का जीवन में बहुत प्रभाव है सुनने का इतना रस नहीं है पर देखने का ज्यादा है लोग पहले रेडियो से समाचार आदि सुनते थे पर जब से टीवी आया तो रेडियो छूट गया नेत्र से ही हमें विषयों का अधिकांश बाह्य ज्ञान होता है इसलिए पहले दृष्टि को ही केंद्रित करना पड़ता है तभी अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है यदि बाह्य नेत्र को आप केंद्रित नहीं कर सकते तो मन को केंद्रित कर लेंगे इसमें कैसे विश्वास किया जाए इसलिए यह एक क्रम है जिसकी इंद्रिया बहिर्मुख है तो वह पहले नेत्र को संयमित करें, दृष्टि का केंद्र भूमध्य है इसलिए वास्तव में यही नासिकाग्र है यदि नासिका के अंतिम छोर को नासिकाग्र माने और वहां दृष्टि केंद्रित करें तो भी भ्रूमध्य में ही उसकी परिसमाप्ति होगी भ्रूमध्य में ही आज्ञा चक्र है और यही मन का केंद्र है इसलिए यहां दृष्टि केंद्रित करने से मना संयम में सरलता होती है जिज्ञासा ध्यान साधना ठीक से होने के लिए क्या आवश्यक है समाधान ध्यान साधना के लिए दो बातें बहुत आवश्यक है एक तो साधक अपने लक्ष्य में केंद्रित हो और दूसरी उसके जीवन की दिनचर्या पूर्णतः नियमित हो यदि साधक का लक्ष्य निर्धारित है तो वह कहीं भी फंसे तब भी निकल जाता है किसी पड़ाव पर ठहरे भले ही पर उस पड़ाव के मोह में नहीं पड़ता यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो जिस पड़ाव पर सुख सुविधा अधिक मिल गई वहीं रुक जाएगा योगी के जीवन में सोना उठना खाना पीना ये सब एकदम नियमित होने चाहिए इससे चित्त भी नियमित होता है और चिंतन भी उसको ध्यान नियमित रूप से एक निश्चित समय पर प्रतिदिन करना चाहिए देखो यदि घड़ा पत्थर पर पटके तो पत्थर नहीं टूटता बल्कि घड़ा ही फूट जाता है परंतु प्रतिदिन घड़ा भर कर पत्थर पर रखते रहें तो धीरे धीरे पत्थर पर भी निशान बन जाता है ऐसा ही ध्यान के विषय में समझना चाहिए एक मिनट भी ध्यान लगता है तो उसे बढ़ाकर दो मिनट दस मिनट आधे घंटे या उससे भी अधिक समय तक ले जाया जा सकता है यदि साधक धैर्य न छोड़े तो इसलिए ध्यान करने वाले साधक को धैर्य और नियमितता को नहीं छोड़ना चाहिए इसके साथ ही यदि जीवन में यम नियम प्रतिष्ठित नहीं है तो भी ध्यान नहीं लगेगा इसलिए ध्यान योगी के लिए यम नियम का पालन बहुत आवश्यक है आज के युग में तो ध्यान या कोई भी साधना करनी हो उसके लिए ईश्वर शरणागति भी अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति बड़ा कमजोर हो गया है जिज्ञासा वास्तविक योगी कौन है समाधान है जी ने शक्ति सूत्र में योगी का लक्षण किया है निर्मल निश्चल अंत करणों पेतो योगी अर्थात जिस मन में कोई मल आदि दोष न हो और साथ ही विक्षेप भी न हो ऐसा मन जिसका हो वही योगी हो सकता है योगी के चित्त में तो निर्मलता है वह पूर्व में किए गए निष्काम कर्म का फल है तथा जो निश्चलता या एकाग्रता है वह उसके द्वारा की गई उपासना का फल है जिज्ञासा योग सूत्र में जिस एकेंद्रीय संयग वैराग्य की चर्चा आती है उसका स्वरूप क्या होगा समाधान किसी ने एक इंद्री को छोड़कर शेष सभी इंद्रियों को वश में कर लिया ऐसा जो वैराग्य है उसे वहां एकेंद्रीय संयग कम वैराग्य कहा गया है एक इंद्री के विषय में वैराग्य की पूर्णता नहीं है इतनी कमी है इस विषय में भी वैराग्य कर ले तो अगली कक्षा में पहुँच जाएगा अब उसका वैराग्य वर्षीकार संज्ञक कहलाएगा जैसे कोई विद्यार्थी छः में से पाँच विषयों में तो पास हो जाता है पर एक में नहीं हो पाता कई बार तो उस एक विषय को पास करने में उसे कुछ वर्ष लग जाते हैं जब उसको भी पास कर ले तब सर्टिफिकेट मिल जाता है ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए